असत्यान इंूताध्या असत्यान चुतस्व द्वितिया केवसानु अच्छा निर्पचिक्रह्म का अनुसंधान का निपचि गेयत्न का कथन का लेकर थन अक्षरस्य जो ब्रह्म है अक्षर सर्व विशेषणस्य से अक्षरग्रंथ विध्वस्त विध्वस्ताशेषण निर्वशेष शुद्धग्रह्म उपासन मुक्त शक्ति मत सन तकयोग सत्म उपासन तेन स्थानीय का ठीक है अतिषु तत्व्यायपाधि तत ब्रह्मणों धेयन प्रतिदन निरुपी जेयत्न का कथन प्रतिपादन किया गया है और तत्व अध्याय में सोता श्रोताधिक रूप का भी कथन किया गया ध्येय न इसलिए कहा भाषण में सर्वयोगी स्विद्या सर्वस्या भी प्रपंच से योग घटना सर्वयोगी स्वर है सर्वस्या भी प्रपंच का योग घटना घटना क्या है जन्म स्थिति भंग प्रवेश नियमन क्या यही घटना प्रपंच का योग प्रपंच की स्थिति प्रवेश और सृष्टि करे प्रवेश सौ काम तरीके निमन करना योग ईश्वर्य सर्व त्रैश्व सामर्थ्य जेए प्रतिबंध विद्रया सर्व जे वस्में कोई प्रतिबंध नहीं सब का ज्ञान है परमात्मा को परमात्म ज्ञानशक्तिया विशिष्ट से ज्ञानशक्ति से गुणात्मक माया तदुपैत ध्यान तसंगम आपाद्य प्रसंग ले करके के परमात्म का परमात्मा का ध्यान कहा गया इसके लिए मंद मध्यम योर अनुग्रहार्थम उत्तम के लिए तो ज्ञान निरुपाधिक और मंद अधिकारी के लिए मध्यम अधिकारी के लिए अनुग्रह के लिए सुरपाधिक रूप का पतन किया गया एकादश वृत्तम अनुगत विश्व रूप योग दर्शन एकादश ध्यान जो कहा गया वास्तव में विश्व रूपाध्याय एकादश ध्यान तो ऐश्वरम आद्य समस्त जगदात्म विश्व तदीय दर्शित उपासनाथ आद्य जो समस्तगते प्राप्त है विश्व रूप विश्व विश्व रूपम यूपू तदीय दर्शित उपासनाथमेव उपासना के लिए दिखाए दिखाया ठीक है अध्या भगवेशन और अंत में मत्कर्मकृत्या भगवान अनुवाद करते भगवेकर्शय्चित को देखा करके आपने कहा कहा मत मत कर्म तो कर्म इत्यादि प्रसंग तो अहम अनोर उभयर कक्षर विशिष्टतरगुतया तमाम पृछाइज अर्जुनो अभी निरुपाधिक ब्रह्मों का कथन क्या है का का ग्रोपाधिक देखा करे की मत कर्म को तीचा दिवस का ध्यान बताया कभी निरुपाधिक के काही चिंतन करना सत्य है अथा श्रोताधि का चिंतन करना सत्य है अनेर उभय पक्ष दोनों पक्षों में विशिष्ट तरफ क्या विशिष्ट तर्क के जानने की इच्छा आपसे पूछ रहा हूँ इसे अर्जुन करता है अति तरशन यारतम्य उपेतान नियुम अंतनमता आदो प्रश्न उत्थय व्यधिक्रमे अंसारत्य उपेता साधन सौ तारतम उपेतुक्त तारतम्य भागसुक्त षठाधी मध्यम अ वनिष्ठ अधिकारी अधिकारी के अनुसार तो से साधन उसका नियमन करने के लिए अंतरम अवसरण आगे द्वादश अध्याय का अवसरण करते हुए आदो प्रश्न उठा रहे थे पहले प्रश्नों का उत्तर प्रश्न के लिए उत्तर देंगे अतः राष्ट्र है अतः अहम अने युगर पक्षों के विशिष्ट तरह उच्चारोपाधिक ध्यान से निपाधिक ज्ञान से उत्तर अतोकार का ध्यान कहा गया सोपाधिकमात्मा का ध्यान सर्वज्ञ सर्वशक्ति विश्वरत का भी ध्यान का ज्ञान भी कहा गया दोनों में कहां से दोनों में श्रेष्ठ कम एवं शब्दा तम अनू्य सपथयुक्ता है अर्जुनो वाचो ये ये अर्जुन उवाचुनो सततयुक्तास्ता पर्युपास्ताप्यक्षर अव्यक्त्यक्षर केतुस्ता ये एवं ये भक्त सकतेषते इस प्रकार जैसे मतकर्म होता मत मत संगवर चित सकते निरंतर करेगी ये भक्त ताम पिता आपका ध्यान करते एक हो गए ये चूसरे अक्षरम अव्यक्तम क्रियापद परिभाषते अक्षर अव्यक्तम अक्षर परिभाषते जो शेषाधिक का ज्ञान करते हैं और का ज्ञान के लिए चिंतन करते मध्य के योग वितम योग जानने वाले अतिशय कौन है ये अर्जुन का, का प्रश्न है एवं अतिथान श्लोक उत्तम अर्थम पढ़मित अतिथान मतकर्म के मतकर्म कर्म मकर्म कृत सततुक्ता ठीक हैम अनूप्य सततयुक्ता भाग विभसमें सततयुक्ता भाग व्याख्यान करते हैं सततयुक्ता का नैरण निरंतर भगवान नही होती भगवतकर्माद योक अर्थ सहित संग प्रभु मत्कर्म कृत जैसे मत कहा कि भगवान के लिए कर्म जैसे कहा सामहित तो तो होच ये भक्ता अन्यसर सौसादर्शि विस्वरूपिरीपते जैयते ठीक ये भक्ता आसस्ते अन्यस अन्न को मंद मध्यम अगुणसा उक्त निर्गुण निष्ठा उत्तम अधिकारी नहीं मंद अधिकारी मध्यम अधिकारी सगुण कर्म के चरण में ध्यान करते उनका कथन करते जो निर्गुण निष्ठा है निर्गुण निष्ठा ये था निर्गुण निष्ठा उत्तम अधिकारी का कथन करते ये चा अन्य अन्य उनकी अक्त सर्वेक्षण त्यक्त सर्वेक्षण यही सर्वेक्षण त्याग करके सन्न सर्वकर्माणों संपूर्ण कर्म का त्याग करके यथाशेषित ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म अक्षर निरस्त सर्वोपाधिवात्वपाधि निपाधि निर्विश कम से अभ्यक्त अकर्णगोचम इंद्रिय का विषय में कोई उपाधि विशेष नहीं विशेष नहीं तो इंद्र का विषय यथ विशेषित यथ विशेषित यथा विशेषित ब्रह्म यथ विशेष अनिर्देश्यम सर्वत्र सर्व अचिंत्यम कूटस्थम इत्यादि का काक्ष्यमाण विचण विचित आगे कह अचित तो पहले का है और कूटस्थमा न क्षरक्षर नश्मते अक्षर अश्नते अक्षर न क्षरित अक्षर जनर्पण होता है अश्ते व्याप्यापक है अव्यक्तमी ज्यास्त निर बाधि तद्यस्त कर्णगोचर व्यतिरिक्षा कर्ण का विषय विपरीत प्रकार स्पष्ट करते योके कर्णगोचर तद्व्यक्तम उचित इंद्र के विषय तो व्यक्त अर्जु अव्यक्त इंद्र के विषय में यथा विशेषितुक् स्पष्टे यहां अंजे धातु सत्कर्मकवां कर्ण का गोचरे व्यक्तवता इंद्र विषय से व्यक्त से विपरीत इंद्र विषय शिष्ट उच्चमाशेषण शिष्टपुर विशेषण करते पूर्वाधगत क्रियापद होते पूर्वाथमिका तद ये चापते उभयध्ये के योग वित्तमा के अतिशयन योग विध अतिशयन योग को जानने वाले कौन ये सर्वे तबते थे योगी विंदी योग विध योग को प्राप्त करने वाले समाधि को प्राप्त करने वाले सभी योग विध विंदी समाधि को प्राप्त करते के पुनः अतिशयन ऐसा मध्य योग विध तो योग समाधि को प्राप्त करने वाले अतिशय कौन है श्रेष्ठ साध कौन योगिना पृछती के ये अतिशय योगभाई ओम से